कारण ही पीटा का इस कारण ही मैं लोगों का महान ना क्या कारण है नाम क्या ना है ना इसलिए क्या है वो महान ईश्वर है और यहाँ क्या आप है पिता का आसमान कारणारती इस कारण भी अहम लोग नाम मरा लोगों का महान ईश्वर है इस कारण ऐसी कारण आ गया है एक साधन करेंगे एक साध्य बुद्धि बुद्धिजान असमूह बुद्धिजानमूह सक सुख दुख अगव समता, सभता सहता सुखि तप दान यश अयश भवन्ति अयश भूता मत पृथक बुद्धि ज्ञानम जानम सत्यम क्षमा सत्य सुखम दुखम भव अभाव भयचाव पश्चा लेख्य भव क्या अभाव क्या भयम क्या भयम और अभयं एव यहाँ एव अट्ठ में क्या वो पहले सीख लेंगे और एवं अपनी अट्ठ में अहिंसा क्षमता तुष्टि तथा दानम यश अयसा नाम प्रथर विधा भगव जो उन पर आए ना तो दी जानम तो प्राणियों के भूटान प्राणियों है मोटा नाम पृथक विधा प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं तो ये भाव कौन बुद्धि है ना शब्दार्थ वेद्याख्यान भाते ही आ जाएगा बुद्धि ज्ञान बुद्धि ज्ञान आसमोह समाज सत्य धम दुख्ति, दुख्ति, और दान, और समता, नाम प्रसन्न विद्या भावा प्राणियों के ये नाना प्रकार के ना भाव जिस न भाव भाव का प्राणियों के लिए कार्य विषय प्रसन्न विधा कर नाना प्रकार के प्राणियों के नाना प्रकार के ये भाव प्रणियों के नाना प्रकार के तो कार्य विशेष के नाना प्रकार के कार्य विशेष मे भंती मेरे से ही कार्य विशेष किसके भाव किसके जीवो के अब तय किसते भगवान से सत्य हेतु भगवान ही है सब को करने वाले भगवान है तो जीवों के भावों को करने वाले कौन है भगवान कैसे तो भगवान करते हैं जीवों के भागों से उनसे करना होता है कैसे करते हैं उनसे उनके करना होता है यहाँ बुद्धि है बुद्धि का अर्थ देखेंगे अंत करण सूक्ष्म अर्थाव बोधन सामर्थ्य बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर सामर्थ्य बुद्धि का तर्थ कैसा सामर्थ्य तो देखेंगे आदि आदि है ना, से और भी को क्या और सबसे भी सूक्ष्म को क्या सूक्ष्मतम सूक्ष्म सूत्र कर तथा कम, सूक्ष्मी है ना सूक्ष्म सूत्रतर और सूक्ष्मतम पदार्थ को जानने का सामर्थ्य और सुन पदार्थ को जानने का सामर्थ्य किसको जानने का सामर्थ्य सूक्ष्म और सूक्ष्म पदार्थ को जानने का तो सालों किसका होगा चिंता करने चिंता करने का, का।, ता न, न, न। का है नई बुद्धि का हो गया और सूचत पदार्थ को जानने का सामर्थ बुद्धि का सामर्थ हो गया बुद्धि का क्या हो गया कैसा सामर्थ शुछ शुछ और शुष्क पदार्थ को जानने का हाँ तो यहाँ पर बुद्धिगर हो गया समर्थ ठीक है और ये बुद्धि किसकी होगी अंताकरण किसकी होगी बने थोड़ी सूक्ष्म और शुष्क पदार्थ को जानने का अंताचरण रहना बात ऐसा लेना अंताचरण का सूक्ष्म और शुष्क पदार्थ को जानने का सामर्थ्य हाँ। तो अंताकरण का अन्य किसके साथ है साथ के के दरन के के के के के है क्या सामर्थ्य के साथ से जानने का किसको जानने का सामर्थ्य है किसका? किसकाकरण ठीक है जानने का सामर्थ्य है समझने का सामर्थ किसको तो जानने का सामर्थ्य कितने रहेगा? नाक है रहे रहे ना? सूक्ष्म और सूक्ष्म पदार्थ के जानने के सामर्थ्य वाले व्यक्ति को सदवंतम कर होगा। सूक्षाओं को धन सामर्थ्य वन सामर्थ वन ये क्या कहते सूक्षाधि पदार्थों के जानने के सामर्थ्य मनुष्य को क्योंकि सूक्षाधि पदार्थों के जानने के सामर्थ्य वाले मनुष्य को बुद्धिमान लोक में कहा जाता है बुद्धिमान लोक में बुद्धिमान किसको कहा जाता है जो सूक्षाधि पदार्थों को जानने के सामर्थ वाला है को जानने उसे बुद्धिमान बुद्धिमान या बुद्धि वाला कौन हुआ वा? सामर्थ वाला तो बुद्धि का क्या मतलब क्योंकि तद वाले क्योंकि तद वाले को लोक में बुद्धिमान ऐसा कहा जाता है बुद्धि हो गया अब ज्ञानम देखना बुद्धि का किया हो गया ज्ञानम पर थे आत्मादि ना आत्मा पदार्थ नाम अवबोधा आत्मा आदि पदार्थों का ज्ञान आदि अनात्मा आत्मा और अ... आ... आ... आत्मा और अनात्मा पदार्थों का आत्मा आत्मान पदार्थों का ये आत्मा, का। आत्मा है यह अनात्मा है आत्मनात्म पदार्थों का ज्ञान पहले है सामर्थ यह ज्ञान पहले ज्ञान मेरे सामर है ना दूसरी का आत्मनात्मक पदार्थों का ज्ञान असम कर जान्य जान्य योग होने कर कर योग तर... योग से जानने योग्य लेना योग्योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर उनमे विवेक पूर्वक प्रवृत्ति को कहते हैं आसमोह आसमोह का अर्थ है विवेक पूर्व का प्रवृत्ति विवेक पूर्वी का प्रवृत्ति विवेक पूर्वी का अर्थ आज आत्मनात्म विवेक पूर्वी का प्रवृत्ति कैसी आज आत्मनात्म विवेक पूर्वी का प्रवृत्ति ध्यान देना अब हाँ बता रहा हूँ असम्भ आपने योग्य पदार्थों के प्राप्त होने का जान योग्य विषय प्राप्त हो गए तो जानने योग्य विषय प्राप्त होंगे तो जानने की प्रवृत्ति होगी जानने योग्य विषय प्राप्त होंगे तो प्रवृत्ति किस होगी जानने के लिए प्रवृति होगी और प्रवृत्ति होगी वो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होगी आत्मनाथ विवेक पूर्वक प्रवृति होगी जैसे बहुत सी वस्तुओं को लोग देखने जाते हैं तो लेकिन वहाँ प्रवृत्ति विवेक पूर्वक नहीं होती है आत्मनाथ विवेक पूर्वक नहीं होती तभी कोई अच्छी वस्तु लगी दो मिल तो ये जो इस प्रकार की जो जानने प्रवृत्ति होती है जैसे हमारे लिए क्या उपयोगी है तो ये विवेकपूर्वक प्रवृत्ति कही जाएगी आत्मनाथ विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति होगी उसमें सभी क्या लगेगा सभी अनात्मक पूर्वक क्या अनात्मक अब देखेंगे जानने योग्य पदार्थों के प्राप्त होने पर जानने योग्य पदार्थों के प्राप्त होने पर आत्मनाथ विवेक पूर्वक प्रवृत्ति या जानने योग्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उन्हें आत्मनाथ विवेक पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति को जाकर ऐसे अच्छा समझे पहले तो जानने के लिए प्रवृत्ति होगी आत्मनात्मे जो देखना होती है उसे अविकृत चित्त का है नित्त के विकार का न होना कब आकृत तत्व वाली तत्व जिस यहाँ पर है, समझते हैं जिसको की जाए उसे क्या कहते हैं है भी जाए? को बुरा भाव तुम्हारे साथ अन्याय किया ऐसी भावना नहीं है ये तुम्हारा व्यक्ति के चित्त में अधिकार का न होना या के विषय मनुष्य कारणा के जिसे व्यक्ति में चित्त का बिखार न होना आक्रोष्ट से है ना जिसके प्रति तो आक्रोश व्यक्त किया जाए क्रोध किया जाएंगे फटकारा गया अत्यंत अपमान किया गया उसे क्या कहते हैं आक्रुष्ट तो आकृष्ट व्यक्ति आकृष्ट व्यक्ति और तार्डिक व्यक्ति के चित्त में बिखार का न होना उसे क्या कहते हैं क्षमा वस्तु क्षमा कहते क्षमा का नहीं। नहीं ये नहीं की जो ज्यादा बल वाले हैं तो बोले हमें तो, तो, तो हो गई लेकिन क्षमा तो असली रूप नहीं हो जाए चाहे अपमान हो जाए किसी है यही कल्याणकार ठीक है न आक्रोश और ताजित व्यक्ति के समय दिखाई का न होना अब जैसे है बहुत कठिनाई है ना ये बहुत ज्यादा कठिनाई है और सोच लो ये क्षमा जो है ये यानी ये डेरी कम करने आती है आना थे थे थे। थे थे थे। तो बहुत कठिन है अब इस तैयार भी ना करना बहुत प्राप्ति का वो गन्ना घर लेकर आ रहे थे ना तो गाँव में सब बच्चे गन्ना मांग लिया है तो लेकिन गन्ना घर पहुँचा नहीं। नहीं। नहीं। तो ने ने तो बोलते थे? तीन रोड मर दिया। गया अच्छा हो सत्यम सत्यम देखेंगे यथा दृष्टस् यथास्था आत्मा पर बुद्धि तथा योग उच्चारणा वाह सत्य सत्य देखेंगे जैसा देखा गया है और जैसा सुना गया है जैसा देखा गया और वैसा यथा दृष्ट और यथा अपने अनुभव को वैसा अनुभव और यथाश्रुत अनुभव जैसा सुना गया है वैसा अनुभव यथा दृष्टा यथाश्रुत आत्मान्य यथा दृष्ट यथा यथा और यथाश्रूत अपने अनुभव को दूसरे की बुद्धि में पहुँचाने के लिए या मतलब दूसरे को समझाने के लिए दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए वैसा, वैसे ही उच्चारण किए जाने वाले वचन वैसे ही उच्चारण किए जाने वाले वचन सत्य कही जाते हैं जैसा देखा है और जैसा है तो वैसे ही उच्चारण किए जाने वाले वचन या वैसे ही उच्चारण किए जाने वाली बात सत्य कही जाती है तो उच्चारण किए जाने वाले वचन को क्या कहते हैं सत्य अपनी तरफ ऐसी मिला ही नहीं जिससे उसका प्राप्त भेद हो जाए सकते यथा लग गया यथा दृष्ट और यथा सूत्र अपने अनुभव को दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए वैसा ही उच्चारण किए गए वचन सत्य कहे जाते हैं क्यों उपचारण करना है पर बुद्धि संक्रांत है दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए वैसे ही उच्चारण किए गए वचन सत्य कही जाते हैं सत्य वैसे यथावत बोलेंगे अब देखेंगे का सत्य हो गया जमा कर देखेंगे बाह्य इंद्रिय उप समा है बाह इंद्रिय का निगरा और समान अंताकरण लेने उसमें पहले आया है ना बा अंताकरण समा अंताकरण का निगड़े सुखम करते आहलादा अहलादा करते आनंद और सुखम करते संताफा या छेद और भवा करते उद्भवा उद्घवा करते यहाँ पर क्या होगा उत्पत्ति क्या होगा तो उत्पत्ति यहाँ पर सभी पदार्थों की उत्पत्ति समझ लेना का भगवान है, तो है। अभाव करे उससे विपरीत अभाव तो उत्पत्ति से तो विपरीत अभाव अर्थात उसका धंस धंस पदार्थों का ध्वसि के यहाँ उससे विपरीत धंस हो जाएगा भय ता भय का त्याग है त्रांस अच्छा भय सर हो गया त्राफ और क्या अच्छा, अभय हो अभय से क्या लेना है सद्यु भय से विपरीत भय से विपरीत भय से विपरीत क्या होती है अभय अभय अभयत हो अभय, अभय तो। दे दे दे दे तो। आ, या तब भेजा है ना ये ले लेना भय रही होना भयरही होना ये तो भय रही होना चाहिए भय नहीं होना चाहिए बोल सुबह के लिए रहने पड़ता है लंबी चौड़ी बात पर खूब बड़ी बड़ी करते रहेंगे ऐसे स्थान होगी कोई भी दुस्थान हो मुझे ऐसा नहीं है और फिर भी अहिंसा अहिंसा देखेंगे वास्तव में अपीडा प्राणी नाम प्राणियों को कष्ट न पहुंचाना प्राणियों को कष्ट न पहुंचाना संसा करता मतलब शिक्षका सम्भ हो रहेगा शिक्षक समझ तुम्हें मिलना करते लादे तू तुष्टि करते संतोषा संतोष और संतोष का करके लाभ पर्याप्त बुद्धि पदार्थों के पर्याप्त प्राप्त होने पर पदार्थों के लाभ करके प्राप्त पदार्थों का लाभ होने आरोप या पदार्थों के प्राप्त होने पर पर्याप्त है क्या होना जो कुछ मिल जाए जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है अधिक तो लेना नहीं अधिक नहीं लेना जीवन निर्वाह के लिए जो मिले तो क्या वो पर्याप्त वृद्धि पर्याप्त है ये नहीं क्या होगा ऐसा नहीं बहुत आगे देखेंगे यहाँ तपा है तपा का अर्थ है इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़न इंद्रिय निग्रह पूर्वक शरीर को कष्ट देना या शरीर को सुखाना ये सब है इंद्रिय निग्रह पूर्वक उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखाना ये क्या है सब है खूब बढ़िया बढ़िया भंडारा खाना बढ़े बड़ा घंटक कर रहे यही नहीं है इंद्रिय निग्रह पूर्वक उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो खाना शरीर पीड़ना है ना शरीर को से देना शरीर को सुखाना हाँ सुबह सुबह जाड़े में गंगा स्नान करने से कुछ सुख होता है क्या शरीर को लेकिन वो क्या कब कुछ आता है सामान्य फल होता है हवा लेने से, से कुछ नहीं होगा क्या गंगा स्नान करने तो महान इंद्री संयम पूर्वक के उपवास आदि के द्वारा शरीर को कष्ट देना शरीर को पीड़ित करना शरीर को सुखाना यह सब अब दान देखेंगे यथाशक्ति समी भागा अपने सामर्थ्य के अनुसार वितरण करना अपने सामर्थ्य के अनुसार वितरण करना यथा तक है ना सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार वितरण करने को क्या कहते हैं जान यशा कराप्त होने वाली कीर्ति को क्या कहते हैं धर्म के अनुसार प्राप्त होने वाली कीर्ति को जब कहते हैं ऐसा अयस्त क्या है अधर्म के कारण होने वाली अकीर्ति को क्या कहते हैं अयस्त तो ये यही भाव से यही सब लेना है प्राणियों के लिए नाना प्रकार के भाव भाव से जो है ना बुद्धि से लेकर और कहा तक ये हायस्ट तक तर... प्राणियों के लिए नाना प्रकार के भाव भाव का मक्का ये भगवंती मेरे से ही होते हैं तो मेरे से ही होते है भाग में आएगा स्वर्णाम जी तो उनके हमें नहीं भगवान जो है ना किसी ने सुना तुम्हें भगवान ने दिया किसी ने नहीं दिया किसी ने भेज दिया किसी ने भेज दिया भगवान है तो लेकर कहा बुद्धि आदय भूतान नाम का प्राणी नाम प्राणियों की बुद्धि आदि भाव मत्ता यो कर मत्ता यो है ना मत्ता से लेना ईश्वर को नारा दिघा पद को घासी में जोड़ा गया उसका कर्मा प्रो तो लगाइए प्राणियों के नाना जिसका नाम है ना जिनका नाम बाबा बा प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जीवों के नाना प्रकार के भाव अपने कर्मानुसार मेरे से जीत होते हैं अपने कर्मानुसार अपने से क्या लेना है जो पहले आए जीव प्राणियों के नाना प्रकार के भाव या तो ये नाना प्रकार के भाव प्राणियों के अपने कर्मानुसार ऐसा लगा लेना क्या भाव पृथक विदा पृथक विदा भावा नाना प्रकार के भाव भूका नाम स्व कर्माण प्राणियों के नाना प्रकार के भाव भूका नाम स्व कर्मा अनुकान ये नाना प्रकार के भाव प्राणियों के अपने कर्मानुसार मेरे से भी तुम क्या और वे गो आगे न तथा मद्भान जाता लोक पूरे पूर्व मदभा अभी शब्दार्थ लगा लो फिर वास्तव देखेंगे पूर्वे मद भाव पूर्व में मेरा मेरे मेरा चिंतन करने वाले ऐसा भी अक्ष है किसका मत भाव पूर्व में मेरा चिंतन करने वाले अथवा मेरे, मेरे, मेरे सामर्थ ऐसी युक्त हुआ है पूर्व में मेरे सामर्थ ऐसी युक्त मत बाबा कामर्थ पूर्व में मेरे सामर्थ ऐसी युक्त सात महर्षि सात महर्षि तथा चतवारा मनवा तथा चार मनु पूर्व पूर्वकाल में मत बाबा मेरे सामर्थ ऐसी युक्त सात महर्षि और चार मनु और चार मनु मन से उत्पन्न हुए मंत्र उत्पन्न हुए।, हुए ब्रह्मा जी के मंत्र उत्पन्न हुए जिनकी ये सभी प्रजा है जिनकी सात मारतीयों की और चार मनु की लग जाएगा कि मेरे सामर, मेरे सामर्थ सामर्थ वाले में सात मारती तथा चार मनु से उत्पन्न हुए यात्रा झिकी है लोक में ने स्थावर जनियम रूप यात्रा झुंकी है मारते मारती को ध्रघुवादी ध्रघुवादी मार्ची देख लेंगे ना? नाम गिना दिया धूम की ध्रघुवादी सात मारती पूर्वे कर अतीस काल से संबंध रखने वाले पूर्व काल में होने वाले चटवारो मनवाह चार मनु तथा तथा चार लेना है ना मनुष्य है पर यहां पर कहते हैं चार कौन लेने सावरणा की सावर्ण इस नाम से प्रसिद्ध सावरण इस नाम से प्रसिद्ध टिप्पणी में देखेंगे सावरणी धन सावरणी गठ सावरणी और सावर्ण है देखेंगे सावरण इस नाम से प्रसिद्ध पेचा मदभा मदभा तर्क किया है मदगर्भ और मतगत भावना कर है में सामर्थ्य उपेता अब इसको आप इस समझिए यहाँ पर ऐसा अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा लगाइए मत भावना है ना मतलब भावना मत गर् मेरे में विद्यमान भावना वाले मेरे में विद्यमान भावना वाले अर्थात मेरे में विद्यमान भावना वाले अर्थात मेरा चिंतन करने वाले मेरा चिंतन तो मत चिंतन करा ऐसी व्यक्ति क्या है मतगत भावना मतलब मेरा चिंतन करने, मत मत करने वाले तथा बैठवे सामर्थ्य की ये बैठो सामर्थ्य युक्त सबसे है तो बीम शब्द से से द्वारा अन् प्रत्यय करने कर क्या पर क्या बनेगा वैष्णव यहाँ सामर्थन में है ना तो वैष्णव सामर्थन अब आप ध्यान देंगे तो विष्णु तो के सामर्थ्य को क्या कहेंगे वैष्णव सामर्थ्य विष्णु संबंधी कोई भी कही जाएगी अब देखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर ये वैष्णवी सामर्थ्य से युक्त मेरा चिंतन करने वाले तथा दैष्वी सामर्थ्य से युक्त या ईश्वरी सामर्थ्य से युक्त यहाँ पर ये भी अर्थ किया है एक भात्यार प्रकाश टीका में इसका व, ये मत भावा का अर्थ किया है मम विष्णो भावा सामर्थन एसाम मम विष्णु भावा सामर्थन ये शाम के मधा मतलब मुझ विष्णु के सामर्थ्य वाले मुद विष्णु के भाष्यार प्रकाश में किया है लेकिन ये मदगत भावना है ना यहाँ पर इसका हाँ तो उसने फिर ऐसा माना है कि मेरा चिंतन करने वाले अथवा वाह को जोड़ दिया उसने मेरा चिंतन करने वाले अथवा वैष्णवी सामर्थ से मेरा चिंतन करने वाले अथवा वैष्णवी सामर्थ से उसने वाह को तो लगाया है मेरा चिंतन करने वाले अथवा वैष्णवी सामर्थ से युक्त और कुर्सी का कार्य क्या लगाते हैं कि मेरा चिंतन करने वाले तथा वैष्णवी सामर्थ से युक्ति ऐसा मेरा चिंतन करने वाले तथा मतलब चाकू बांधते मेरा चिंतन करने वाले तथा वैष्णवी सामक से युक्त सात मारसी तथा चार मनुओं मन से उत्पन्न हुए अब ध्यान देना उपयता का मानसा का मनुष्य अधिकार मन से ही उत्पन्न किया मन से ही सात मार्सियों को तथा चार मनुओं को मन से ही उत्पन्न किया माया है ना तो ये ध्यान देना तो कहेंगे कि चतुर्मुख रूप से मैंने उत्पन्न किया साक्षात नारायण में उत्पन्न नहीं किया है ब्रह्मा ने उत्पन्न किया तो क्या कहेंगे चतुर्मुख रूप से मैंने उत्पन्न किया चतुर्मुख रूप से ऐसा कर ये नाम एक मनुम मार जिन मनु और मार्थियों की सृष्टि लोक में या रूप याजा लोक में जिन मनु और माथियों की सृष्टि है? है लोक में या रूप जिन और की तो से है एक विभूति योगम चार मम यह ममे एक विभूति मम मम मम मम यह युज्यते न अत्र वि विभूतिं विभूतिं ये मेरी इस विभूति और योग को जो तत्वता जानता है मेरी इस विभूति और योग को जो तत्वता जानता है व्याख्यान जा वास्तु मेरी इस विभूति और योग को जो तत्वता जानता है योग में जटे वह अविचल योग से युक्त हो, हो जाता है अविचल योग समझते इस वह अविचल योग से युक्त हो जाता है अताना इस विषय में कहते नहीं है अब देखेंगे एकाम विभूति एकां तब क्या दिया भाष्यकार में योक काम क्या किया हाँ यशोक भूति और ऐसा तो जब भाष्यकार में कह दिया ना जब यशोक कह दिया तब तो फिर ऐसा करना पड़ेगा बुद्धि से लेकर के मासी तक जो कहा गया है मनु तक जो कहा गया है है तो विभूति का छोटा है दिस्का तो ये सब क्या है भगवान के द्वारा ही किया हुआ सब ढिकार है बल्कि प्रजाजिया सब आ ना बुद्धि ज्ञान असमो और तब ये सब हो गया सब समासी मतलब यथोक जो भी में कह दिया मेरे इस विस्तार ऐसी नीरकंडी में अर्थ किया है वृक्ष मारा विभूति विभूति है ना ये इसमें बहुत दूर विभूति आई है ना इसी माया में आइए क्या आएगा इसी में हंस देव आदित्य ने दिव्याद नाम महा विष्णु श्रम रवि हंसुमा तो नीलकंठी तीया व्याख्यान में तो किया है वक्षमार्ड में तो वो भी उसी ती आगे न वक्ष माल आगे कही जाने वाली इन्होने यथोक्त कर दिया है ना दोनों तरह से ठीक है नीलकंठ आख्यान में वैसा किया यूर में जो भी कही दिया है यहाँ ने तो कहा है है ना पूर्ण की से पहले तो इस अध्याय कर और पहले वाले का भी देखो जो कहा गया तो तो तो अच्छा पकड़ में आता है नीलकंठा जो हमने कहा नाक्षमाण नीलकंठ महाभारत पर है तो महाभारत पर तो तो भी हो जाती है आगे देखेंगे तो विभूतिगत यहाँ पर क्या किया है विस्तार विभूतिगत विस्तार के विस्तार और योग को जो सत्वता है इसकी विभूति भगवान की विभूति भगवान का विस्तार और यहाँ पर योगम क्या योगम का अर्थ किया यहाँ पर युक्ति क्या किया योगम योग योग आत्मना अपने कार्य परमात्मा के कार्य किसके परमात्मा हाँ परमात्मा के कार्य परमात्मा का कार्य यहाँ पर योग का अर्थ है अथवा से योग का दूसरा अर्थ बताया जा रहा है एक तो परमात्मा कार्य हो योग ईश्वर सामर्थ्य सामर्थ क्या कहेंगे अथवा योग ईश्वर सामर्थन है ना अथवा योग, योग, योग, यो, योग, योग का फल ईश्वरी सामर्थ्य ऐसा करते हैं अथवा योग का फल ईश्वरी सामर्थ्य और आपको जोड़ लेंगे योग जन सर्वज्ञ और योग जन सर्वज्ञता को योग कहा जाता है लक्षणा ऐसी समझ लेना पहले तो योग गर्थ हो गया युक्ति युक्ति गर्थ हो गया आप परमात्मा जी कहे अथवा से योग का दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि योग का फल ईश्वरी सामर्थ्य योग का फल क्या ईश्वरी सामर्थ्य और योग से जन सर्वज्ञता योग का सही सामर्थ तथा योग के जन्म सर्वज्ञता को योग कहा जाता है तो दो वर्ग हो गए यहाँ पर अथवा सामर्थ्य और सर्वज्ञता क्या हुआ सामर्थ और सर्वज्ञता तो तो तो वर्ग क्या होगा मेरी विभूति को मेरी विभूति को तथा सामर्थ और सर्वज्ञता को जो तत्वता जानता है सामर्थ और सर्वज्ञता को कैसे जानता है तत्वता जानता है तो यहाँ पर मम काम या हुए तत्वता तत्वता लिखावट लिखावत तत्व से यथाथ जानता है तत्व से यथावत जानता है वो से, वो जो कभी अलग ना हो चलाए मानना हो अप्रच योग्रचलित योग कैसा संयक दर्शन क्षण संय ज्ञान की स्त्री का रूप संय ज्ञान की स्त्रीता रूप अभिकम्प योग होना बहुत कठिन है हो भी जाए ठीक है वो स्थित है या अविकम्प से संबंधित होता है युग से संबंधित होता है नया ना प्रसंखया नर्थ सं कोई संक नहीं है तो योग योग से जन इस है है ये ये कौन का ये योग के है, अच्छा वो जो है ना यहां पर योग से जन जन्म सर्वोचित योग कहा जाता है तो जिससे जन है वो योग कौन है जी ये थी थी जो ये धारणा नदी जो अन्य जगह प्रसिद्ध है ना लोग और सर्वज्ञा अब ऐसा तो तो समझेंगे इस चार मनुहन बताए ना ऊपर और साथ में ही बताए ये मत धावा है मतलब ईश्वरीय कैसे है ईश्वरी ाल तो उनमें जो ये और योग है ना ये सामर्थ और के साथ है भगवान में जो और है भगवान में जो सामर्थ और है। नहीं है लेकिन कैसी लगती है अब इंद्र सेन अभिकम्पेन योग का स्त्रिय अभिकम्प योग युक्त होता है ऐसा प्रश्न कहा जाता है देखिए अहम सर्व प्रभव प्रवर्तम् भावसमता बुधा भजें प्रभु मत्ता प्रवर्तते मासमित बुध मजंसे आम सर्वस्व प्रभु मैं सचिव उत्पत्ति का कारण है मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ सर्वम सब कुछ मेरे से संचालित हो रहा है सर्वम प्रवर्तित है सब कुछ मेरे से संचालित हो रहा है सब कुछ मेरे ऐसी प्रचलित हो रहा है इसी महत्व ऐसा मानकर भाव समयता बुझा कि भाव से युक्त ज्ञानी भाव समुता का में देखेंगे इसी महत्वर्थ ऐसा समझ कर भाव समझता बुधा की भाव सयुक्त ज्ञानी माम भगनते मेरा दिन अहम सर्वस्व प्रभवा अहम अहम से क्या लेना है वासुदेव आख्यान परम ब्रह्म में मैं वासुदेव नामक परम ब्रह्म में सर्वस्व प्रभवा सर्वस्व जगता संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ प्रभव का यहाँ पर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ वर्षा सबकी प्रकृति हूँ सबका आत्मा हूँ अब ध्यान देना मत्ता सर्वो प्रवर् मत्ता एवं लगाया है ना सर्वो ऐसी आगे क्या लिया जगत मेरे से ही संपूर्ण जगत सूचित हो रहा है या मेरे से ही संपूर्ण जगत संचालित हो रहा है मतलब जगत प्रवर्तित सर्वम जगत तो सर्वम जगत है ना तो जगत के पहले क्या लिखा है विकार रूप संपूर्ण जगत जगत कैसा संपूर्ण है विकास रूप संपूर्ण जगत मेरे से ही सूचित हो रहा है जगत तो विकास रूप दिखाई है अब जगत का लक्षण क्या है तो वो बताते है फलो भोग लक्षण स्थिति और नाक क्या है क्रिया है पहले क्या होती है उस क्रिया उस क्रिया जिस प्रकार होती है उसे क्या कहते हैं क्या नाक वाल्म अब ध्यान देगा स्थिति नाथ ये दोनों क्या है क्रिया है स्थिति नाथ क्रिया रूप लक्षण वाला लक्षण लिखा है ना स्थिति नाथ क्रिया रूप लक्षण वाला तो जगत जगत से क्या चेतना चेतना जंगम रूप जगत लेना है अभी अब हाँ आया न स्थावर जंगम आप आया है ना? तो स्थावर जंगम रूप ये जगत लेना है तो स्थिति स्थिति रूप लक्षण वाला तथा फलो भोग का क्या फल भोग तथा फलभोग रूप लक्षण वाला फलभोग रूप फल वो रूप लक्षण वाला जगत कौन सा है आपका धुंगम वो करता है ना तो वो वो वो फलोभोगी है कि वो लक्षण वाला जगह तो की फलभोगाला जगत कौन सा धुंगूप लक्षण वाला तथा फलोभोग लक्षण वाला विकार रूप संपूर्ण जगह मेरे से ही संचालित हो रहा है मतलब? मेरे से ही प्रवृत्त हो रहा है इसी करते आयता मान कर भंत से मान कर अवगत मतलब अवगत मतलब को या तत्व जब तत्वाधक महीने वाले या तत्व को जानने वाले भाव समन्विता है भाव तर्थ है भावना भाव का क्या थे भावना और भावना ऐसी लेना है परमार तत्व विनिवेशक सम्विता यहाँ से लेना है यहाँ पर आपका भावेन भावा था ना भावा प्रेम समन्विता क्या लेना है भावेन और समन्वित भाव से संयुक्त भाव से संयुक्त भाव से संयुक्त होकर के भाव कर भावना कर्त परमार झी बोलो परमार्थ तत्व की भारणा वाले या परमार्थ तत्व दनता परमार्थ तत्व द धरणावंता परमार्थ सत्य विषय धरना वाले धरना ध्यान है ना ही न परमार्थत धरना वाले या परमार्थ तत्व का निश्चय करने वाले परमार्थ तत्व का परमार्थ तत्व विषय के धरनावंत है परमार्थ विषय के धरनावंत परमार्थ सत्व विषय धारणा करने वाले यानी मेरा करते हैं विभिन्न सत्य है हाँ तत्व धारणा या कोई दृढ़ निश्चय की परमात्म तत्व का दृढ़ निश्चय करता है ना तो क्या होगा परमात्म तत्व ऐसी दृढ़ निश्चय से युक्त या परमार्थ तत्व धारणा से युक्त धारणा बनता लिखा है ना बनता होगा युक्त तो क्या होगा परमाण्त्व धारणा से युक्त यानी मेरा भ्रन करते हैं परमार विशेष धारणा सहयुक्त या परमार्थी सहयुक्त यानी भजन करते हैं वो जानते हैं वही है और सब कुछ हो रहा है और देखेंगे मदगत प्राणाह बोल जनता परस्परम कथ जनता क्या माम्यमती रमन मत चित्ता मेरे में लगे हुए चित्त वाले तथा मेरे में लगे हुए प्राण वाले मेरे में लगे हुए चित्त वाले और मेरे में लगे हुए प्राण वाले भक्त परस्परम बोलियंत परस्परम माम परस्परम बोलियंता मुझे एक दूसरे को समझाते हुए मुझे एक दूसरे को जैसे कि पाठ पढ़ करके एक दूसरे को चर्चा करते हैं ना तो परस्परम बोधयता हो जाता है परस्परम कठिनता हो जाता है कि मेरे में लगे हुए चित्ती वाले तथा मेरे में लगे हुए प्राण वाले साधक परस्परम मां बोधयनता परस्पर में मुझे समझाते हुए क्या कठिनता और परस्पर में मेरा कठिन कथ्य परस्पर में मुझे समझाते हुए परस्पर में मेरा कथन करते हुए निश्चय थी कि सदा संतुष्ट रहते हैं और क्या रमन थी और आनंदित रहते हैं सदा संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं मत का देखेंगे समाज मई चिक्षता मेरे शाम से मेरे में चित्त है जिनका उन्हें क्या देते हैं मत चिखता तो में लगे वाले जिनका मन लग जाए कितने भगवान में मेरे में लगे व्यूमन वाले और जिसमे चित्र लग जाएगा मतगत प्राण है यहाँ पर मान गता प्राण ये शाम गता प्राप्त मुझे प्राप्त हो गए हैं प्राण जिसके प्राण कौन चक्षुवादीकरण जिनके चक्षुवादीकरण मुझे प्राप्त हो गए हैं या जिनके चक्षुवादीकरण मेरे में लगे हुए हैं मेरे में लगे हुए चक्षुवालीकरण है जिनके मन भी उनमें लगा हुआ है चक्षु भी के भगवान की रूप माधुरी का पान करता है भगवान को दर्शन करना चाहता है तो मेरे में लगे हुए चक्षुवादी प्राण है जिनके से मतगत प्राणा उन्हें क्या कहेंगे मतगत प्राणा इस प्रद करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मेरे में उपसंगण वाले या मेरे में लगाए हुए करणों वाला मेरे में लगाए हुए कर्णों वाला सभी कर्णों को जिसने लगाए दे भगवान मेरे में लगाए हुए करणों वाला अथवा मतगर प्रणा कर रहे मतगर जीवना मेरे में लगे हुए जीवन वाला मतलब जिसने मेरे में जीवन को समर्पित कर दिया है मुझे समर्पित किए हुए जीवन वाला मतगत प्रणाम क्या हुआ मुझे समर्पित किए हुए जिसने भगवान को जीवन समर्पित कर दिया है तो क्या करेगा भगवान सुन रहेगा ही <्थिण> नहीं पाया तो जीवन ही उनके लिए है तो उनके बिना ये कम मुझे समर्पित किए हुए जीवन भर लक्ष हो गया बहुत जनता करते और अवगमयता समझाते हुए परस्परम परस्परम तो मतलब अन्य एक दूसरे को समझाते हुए कठिनता मतलब वर्णन करते हुए कैसे ज्ञान बल वीर आदि धर्मो से विशिष्ट मेरा वर्णन करते हुए ज्ञान बल वीर ऐश्वर्य ने बताया है ऐश्वर्य क्या है कि भगवान का सब विषय ज्ञान है संसार की जो है ना अति तनागत और आगामी सभी पदार्थों को भगवान विश्व जानते हैं चाहे कोई वस्तु विवाहित हो विवाहित हो दूर हो कोई भी वस्तु भगवान से द्रोहित और उनके बल को बल क्या है उनका यह धर्म सामर्थ्य संपूर्ण दूर को दहन करने वाले भगवान है वीर है ना ये संपूर्ण जगत को धारण करते हुए बने निर्विकार संपूर्ण जगत का नियम करते हुए और धारण करते हुए ऐसा अब तो कोई तो तो विकार न होना कोई तो संताप तो तो न होना निर्विकार तो बने रहना ये क्या वीर है लिखा दिया मैंने ज्ञान वीर आदि ज्ञान बल वीर आदि धर्मों से विशेष मेरा वर्णन करते हुए क्या है उस संत का अर्थ है परितोष को प्राप्त करते हैं को प्राप्त करते हैं रमनती है और प्रीति को प्राप्त करते हैं जिस प्रकार कोई की संगति से यात्री वस्तु के मिलने से प्रीति को प्राप्त करता है दृष्टांत है जैसे कोई व्यक्ति के मिलने से आनंद को प्राप्त करता है उसी प्रकार से या आनंद को प्राप्त करता है ठीक है भजनतेम भक्त संचार ये भक्त संचार संचा जो भक्त होकर जो भक्त होकर यथोक प्रकार से मेरा भजन करते हैं जो भक्त होकर यथोक प्रकार से मेरा भजन करते हैं उनके लिए क्या है तो ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओमाय